आध्यात्मरामण युद्धकांड सर्ग राम राज्याभिषेक पंचदशसर्ग महादेव श्रीमहादेवाच ततस्तु के के भरतो भक्त भक्ति संयुक्त श्रश्यंजलिधा ज्येष्ठ भ्रातरमब्रवीत माता भी सत्कृता दत्तम राज्य मम दुनर्यथा श्री महादेव जी बोले हे पार्वती फिर कई कई पुत्र भरत जी ने शीश झुकाए अंजलि बांधकर कर अति भक्तिपूर्वक ज्येष्ठ भ्राता राम जी से कहा हे hey राम आपने मुझे राज्य दिया था इससे मेरी माता का सरकार सत्कार तो हो चुका अब जैसे आपने मुझे दिया था वैसे ही मैं फिर आप ही को इसे सौंपता हूँ पादर्भक्त्या साष्टांगम प्रणिपत्यत बहुधा प्राथयामा सह तथेति प्रतिजग्राह सह तथेजग्राह भरताज्य माया सकलांदर ज्येष्ठापागत ऐसा वह उन्होंने चरणों में भक्तिपूर्वक साष्टांग प्रणाम कर राज्य स्वीकार करने के लिए कैकेी और गुरुजी के सहित बहुत कुछ प्रार्थना की तब अपनी माया को आश्रय कर सब प्रकार की मनुष्य लीलाएं करने में प्रवृत्त हुए भगवान राम ने बहुत अच्छा कह भरत जी से राज्य ले लिया स्वराज्या भव ये करो पिण निरस्तानि परमात्मन मनुषेण तो राध्यन कित जगदीश नस्यति यूभंगाणकक्षणा जिन्हें हर समय स्वर्गीय राज्य का अनुभव होता है उन एकमात्र सुख और ज्ञान ज्ञानस्वरूप समस्त विषयानंदों से रहित परमानंद मूर्ति परमात्मा जगदीश्वर को तुक्ष मानवी राज्य से क्या काम है जिनके भृगुटी विलास मात्र से तीनों लोग एक क्षण में नष्ट हो जाते हैं युग्रह मात्रेण भवस्या खंडल श्रिय लीलासृष्ट श्रिष्ट महासृष्टि क्य देश्रपापते तथा भजता कामपूर विधिष्टया लीलामुषेहन सर्वप्युर्तते जिनकी कृपा से इंद्र की राज्य लक्ष्मी प्राप्त होती है तथा जिन्होंने लीला से ही यह महान सृष्टि रची है उन लक्ष्मीपति के लिए यह अयोध्या का राज्य कितना है तथापि अपने भक्तों की कामनाओं को सदैव पूर्ण करने के लिए वे माया मानव देश से सर्वदा सभी कुछ अभिनय करते हैं तत शुघ्नवचनापुण श्रो कृतक संभाराशभिषेकाघवश्य ही पूर्व तो भरते स्नाते लक्ष्मणे च महात्में सुग्रीवे वानंद्रेन च राक्षसेंद्रे विभीषण तपत्रुघ्नजी के आज्ञा से कुशल छोरकार नाई बुलाया गया और रघुनाथ जी के अभिषेक के लिए सामग्री इकट्ठी की गई पहले भरत जी ने और फिर महात्मा लक्ष्मण जी ने स्नान किया तदुपरांत बानर सुग्रीव और राक्षसराज विभीषण नहाए विशोधित स्नात चित्र माल्यापन महावसनोपेतस्तस्थौ त्रिया ज्वलन प्रतिकर्म चम से लक्ष्मण से महामती का भरता सीताया राजजूट के कट जाने पर श्री रघुनाथ जी ने स्नान किया और रंग बिरंगी मालाओं अंगरागों तथा बहुमूल्य वस्त्रों से सुसज्जित हो वे अपनी कांति से दिद्यमान होकर विराजमान हुए महामति लक्ष्मण और भरत ने श्री रामचंद्र जी को विभूषित कराया और राजमहिलाओं ने सीता जी का श्रृंगार किया महाराभरणी ऋणचुक्र सुमध्यनरपत्नी ततो सा मेन शोभना अकार कौशल्या प्रहिष्टा पुत्रवत्सला तत चंदन आधार शत्रुघ्नवचना सुधीर सुमंत्रोज्ञ्वाग्रत सि आरोह राम सत्य धर्म पराजन उन्होंने उस सुंदरी को नाना प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित किया तदनंतर पुत्रवसला शोभामयी कौशल्याजी ने अति प्रसन्न होकर समस्त वानर पत्नियों का भी श्रृंगार कराया इसी समय शत्रुघ्न जी को आज्ञा से बुद्धिमान सुमंत्र ने सूर्य के समान तेजस्वी रथ जोड़कर सामने ला खड़ा किया तब सत्य धर्म परायण भगवान राम उस रथ पर चढ़े सुग्रीव युवराज हनुमान विभीषण स्नावा दिव्यांबरधरा दिव्याभरणूषि राम मनवी युरग्रे था स्वगजवाहना सुग्रीव पत्न सीता चयुर्या नही पुर महत उस समय सुग्रीव अंगद हनुमान और विभीषण स्नान आदि कर दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसजित हो रथ घोड़े और हाथी आदि वाहनों पर चढ़कर श्री रामचंद्र जी के आगे आगे चले तथा सुग्रीव की पत्नियाँ और सीता जी सुंदर पालकियों पर बैठकर अति विशाल अयोध्या पुरी को चली वज्रपाणीर्यथा देवी हरिता सुरथे स्थितः प्रियो रथमास्था तथा रावो महत्पुर सारथम भरत चक्रे रत्न लक्ष्मणो श्वेतात्पत्रुघ लक्ष्मण व्यजनम दामीपस्थ नवीजय दृंदम शशिप्रकाश जघ्रा सुरनाजक जिस प्रकार हरित घोड़ों के रथ में बैठकर वज्र प्रणी इंद्र देवताओं के साथ चलते हैं उसी प्रकार भगवान राम रथ पर चढ़कर महापुरी अयोध्या को चले तब महातेजस्वी भरत जी ने सारथी होकर रथ चलाया शत्रुघ्न जी ने रत्न जटी दंडयुक्त श्वेत छत्र लिया और लक्ष्मण जी ने व्यजन पंखा धारण किया एक ओर पास ही स्थित शत्रुधम सुग्रीव ने और दूसरी ओर राक्षसराज विभीषण ने चंद्रमा के समान कांतुक्त चमन ढुलाया दिव्यजय सिद्ध संघ दिव्योय शत्रु मधुराध् उस समय भगवान राम की स्तुति करते हुए दिव्य दर्शन देवताओं सिद्ध समूहों और ऋषियों की सुमधुर ध्वनि सुनाई देने लगी मनुसम रूप मेंस्था वाणरागजवाहना धैरी शख निदाद मृदंगण वाड़क प्रिय राघवश्रेष्ठ ताीं समल राघवम पुर्वासिन मनुष्य रूप धारण कर हाथियों पर सवार हुए इस प्रकार रघुश्रेष्ठ भगवान राम सहनाई शंख मृदंग तासे और नगाड़े आदि बाजों के घोष के साथ भली प्रकार सजाई हुई अयोध्यापुरी में गए उस समय पूर्वासी लोग रघुनाथ जी को आते हुए देखने लगे दुर्वाधल्यामतनुमारभरणितांगम आरक्त लोचना दृष्टवा यजुर्मोदीव पुण्या विचित्र रित सूत्र न पीतांबर पीन भुज मुक्ता फलदिव्य हे विरोचमा रघुनंदन प्रजा सग्रीव्ये हरिभस्म शै नृपेमु्य भाष कस्तूरी का चंदनिप्तगात्र नितक कल्पद्रुमपम वे महाभावपुरजन दुर्गा दल के समान श्याम शरीर महामूल्य मुकुट और रत्नजटित आभूषणों से विभूषित कमल के समान कुछ अरुण वर्ण विशाल नयनों वाले रंग बिरंगे रत्नों से युक्त सुनहरी तार के काम का पीतांबर धारण किए विशाल वक्षस्थल वाले बहुमूल्य मोतियों के दिव्य हारों से सुशोभित सुग्रीवादि शांत स्वभाव वालों से सेवित सूर्य के समान तेजस्वी समस्त शरीरों में कस्तूरी और चंदन का लेप किए तथा कल्पवृक्ष के पुष्पों की माला धारण किए श्री रघुनाथ जी को देखकर परम आनंद को प्राप्त हुए शुवा श्रिियो रामगतभेदूत्किता गृहकार्यम्या हरियाणु चारूस्वलंकृता दृष्ट्वा हरि सर्वृगुत्सवाकृति पुष्प किर स्मृतशोभितता दिग्भे पुनर्नेत्र मनोहर मनसा भिरे भिरे जब स्त्रियों ने भगवान राम को आते सुना तो प्रसन्नता से महान हर्ष के कारण उनके मुख की कांति उज्जवल हो गई और वे जिस गृह कार्य में लगी हुई थी उसे छोड़ भरी प्रकार सज सज कर अपने अपने घरों के ऊपर चढ़ गई सुमधुर मुस्कान से जिनका मुख मनोहर हो रहा है वे पूर्ण नारियाँ सबके नयनानंद स्वरूप भगवान राम को देखकर फूलों की वर्षा करने लगी और फिर उन्होंने नेत्र और मन को प्रिय लगने वाली उस आनंदमयी मूर्ति को नेत्रों द्वारा हृदय में ले जाकर मन में आलिंगन किया मतस्निगती प्रजास्त पश्यन् प्रजानाथयवा पर प्रभु स नजगाम गृहं महेन्द्र सन्निभंरी प्रवेश मुदा रामंदे चरण सुमाण सर्वा प्रतिषि प्रभु नाम इस प्रकार विष्णु भगवान राम दूसरे प्रजापति के समान मुस्कान युक्त मनोहर दृष्टि से अपनी प्रजा को देखते हुए धीरे धीरे भली प्रकार सजाए हुए अपने पिता के इंद्रभवन के समान महल में गए राजमहल के भीतर जाकर श्री रामचंद्र जी ने अति प्रसन्न चित्त से अपनी माता कौशल्या के चरणों की वंदना की और फिर उन शिरोमणि प्रभु ने क्रमशः सभी विमाताओं को पूर्वक प्रणाम किया